वि तो सुप्ति में दिखने वाला रजत तो। ये परिणाम है या विवर्त है के परिणाम और चैतन्य के दृष्टि से विवर्त पर है और अविद्या का परिणाम है भी दाँगा। भी दाँगा। वो दोनों ही है किसको कहते हैं सत्ता सत्ता का कार्यापति परिणाम विषम सत्ता को होने से विवर्त इसलिए चैतन्य और ये रजता सत्ता को होने से भी हो गया। जताजत मूल में कह प्राषिकया परिणाम चैतन्यपेक्ष में ननु अविद्या नुन अविद्याणामजत अविद्यादात्म्य संबंधन वर्तमान से चैतन्य तत्सबन अवर्तमनवाद चैतन्य उपादनकअसंभव तो सिद्धांति कह दिया कि जो रजत है वो चैतन्य का भी परिणाम ये परिणाम है चैतन्य का भी वर्त है अर्थात तो वो रजत का उपादान विवर्तो उपादान कौन हुआ चैतन्य पूर्व पक्षी अभी कह रहा है कि ये जो रजता ये तो अविद्या में है विद्या का कार्य है ये चैतन्य में तो नहीं है चैतन्य उसका उपादान कैसे बनेगा ये प्रश्न है अनु अविद्या अनुद्या का परिणाम कौन है रजत अविद्याम कात्म्य सम्बन्धे न अविद्या में तादात में तो संबंध है ना क्योंकि अविद्या हो गया कारण ना रजत हो गया कार्य तादात में संबंध कार्य कारण में होगा वर्तमान चैतन्य तत्सधे तो न रजत तो अविद्या में किस संबंध से रहा में संबंध से कार्य कारण है तो पूर्व पक्षी कह रहे की अविद्याम तादात्म्य संबंधे न वर्तमान से चैतन्य तत्सब है न अवर्तमान तो तत्सब कहने से तादात्मक चैतन्य में, में तादात्मिक संबंध से नहीं है अवर्तमान तो चैतन्य से उपादान तत्व तो तो असंभव क्योंकि जिसमें तादात्मिक संबंध से नहीं रहेगा वो उपादान नहीं बनेगा कथम उक्तम विवर्तता रजत रजत चैतन्य का विवर्त है ये कैसे कह दिए आशंक सिद्धांत कहता है की अविद्या अविद्याणाम तद् अधिष्ठान आश्रितत्व नियम न उक्त दोष अविद्या का जो परिणाम होगा वो तद् तदिष्ठान तद, अधिष्ठान, तद से अविद्या का अधिष्ठान अविद्या का अधिष्ठान कौन है चैतन्य तो उसमें आश्रित आश्रित तद् तदिष्ठान आश्रितत्व जो कपाल का परिणाम होगा कपाल का कार्य क्या है घट कपाल का जो कार्य होगा वो कपाल का अधिकरण मिट्टी में वो घट रहेगा नहीं रहेगा रहेगा तो जो जो उसका कार्य होगा वो उसका उपादान में भी रहेगा परंपरा से रहेगा रहेगा इसी प्रकार अविद्या का जो परिणाम हुआ रजत अविद्या का अधिष्ठान चैतन्य आश्रित्वनियमत रहेगा ये न उक्त दोष मूल में अविद्या परिणाम रूपम छ तद रजतम तद रजतम प्रातिभाषी का रजतम अविद्यान चैतन्य वर्तते अविद्या का अविद्या का जो अधिष्ठान अभी अविद्या कहाँ है कदम अवच्छिन्न चैतन्य में ये व्यापक चैतन्य में नहीं है इदम अवच्छिन्न चैतन्य क्योंकि यहाँ दिखता है अगर व्यापक चैतन्य में होगा तो सर्वत्र दिखना चाहिए तो उसका जो अधिष्ठान रज अविद्या का जो अधिष्ठान है इधम अवचिन्न चैतन्य उसमें रहता है अस्मन मते सिद्धांत उसको कहता है कि अस्मन मते सर्वस्या कार्य से कोई भी कार्य हो प्रेख़ी। प्रेख़ी। सो उपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रित्व नियमत स्व उपादान जो अविद्या है कोई भी कार्य लीजिए व्यावहारिक पदार्थ यहाँ तो प्रातभाषिका का विचार चल रहा था व्यावहारिक को भी लीजिए घट को भी लीजिए ये घट कहा है कहीं घट का उपादान अविद्या क्यूँकी yes. अविद्या का कार्य है घट yes. उसका जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान अविद्या का अधिष्ठान कौन होगा चैतन्य yes. तो चैतन्य आश्रितत्व तो नियम yes. कोई yes. भी yes. कार्य वेदांत मत में सर्वदा चैतन्य में आश्रित होगा कार्य से पूर्व में दिया कार्य से सर्वस्या कार्य से तो स्व उपादान अर्थात कार्य का जो उपादान अविद्या कार्य का उपादान अविद्या परिणामी उपादान तो ये अविद्या का जो अधिष्ठान होगा वो उस कार्य के लिए विवर्त उपादान होगा सर्वदम आगे टीका में नु एवं तरही एवं तरही अगर अगर चैतन्य निष्ठ हो गया पूर्वर्तीदात्म्य प्रत्यय अनुपत्ति अगर चैतन्य आप कह दे कि कोई भी कार्य है वो चैतन्य निष्ठ होगा सिद्धांती कहा था कि इदम अव छिन्न चैतन्य में वो रहेगा पूर्व पक्षी उसको ग्रहण नहीं कर पाया इसलिए प्रश्न करता है एवं तरी एवं तरी अर्थात चैतन्य निष्ठे सती चैतन्य निष्ठ होगा तो पूर्ववर्ती प्रत्ये अनुपति पूर्ववर्ती इदम कहना क्यों चाहिए अगर चैतन्य में रहा चैतन्य तो व्यापक है सर्वत्र होना चाहिए तो पूर्वर्तीदात्म्य प्रत्ये अनुपत्ति संकते मूल में ननु चैतन्य निष्ठ से रजत पक्षी चैतन्य निष्ठ अर्था व्यापक चैतन्य पूर्व पक्षी व्यापकों को लेकर के शंका कर रहा है व्यापक निष्ठ से व्यापक चैतन्य निष्ठ से रजत से कथम इदम रजतम पूर्ववर्तीत्म्य इदम सामने में कैसे कहेगा सर्वत्र उपलब्धि होनी चाहिए टीका में अविद्या आश्रितत्व अविद्या अधिष्ठान आश्रित तो अविद्या का जो परिणाम हुआ अविद्या का जो अधिष्ठान चैतन्य उसमें आश्रित होता है जैसे इसी प्रकार की चैतन्य रजतादे चैतन्य में जो रजत तो अध्यस्त है तद अवच्छेद क को, को चाहिए <प्ण> चैतन्य में अध्यस्त हुआ जो रजत वो तद अर्थात तो चैतन्य का अवच्छेद पूर्ववर्ती उपपत्ति अभी ये रजत चैतन्य में दिख रहा है कौन सा चैतन्य में दिख रहा है चैतन्य कहते हैं अवच्छेद का कौन हुआ तो इसलिए कहते हैं कि तद अवच्छेदक पुरोवर्ती पुरोवर्ती इदम् तो तद अर्थात चैतन्य से अवच्छेद चैतन्य का अवच्छेदक कौन है कहते पुरोवर्ती इदम् उसका तादात्म्य प्रत्येक उपपत्ति क्योंकि ये रहने पर चैतन्य में रजत रहने पर भी सर्वत्र नहीं रहेगा इदम् अवच्छिन्न चैतन्य में ही रहेगा अवच्छेदक हो जाएगा इदम् आरोपित इति आशय न उसका उत्तर देता है सिद्धांत कहता है कि नयाय के आप लोग भी ऐसे मानते हैं। नयाय का मत में सुख कहाँ उत्पन्न होता है आत्मा उनका कहाँ है नयाय के मत में आत्मा कहाँ है? है तो सुख अगर वो आत्मा में उत्पन्न होगा सर्वत्र होना चाहिए तो नयाय के क्या उसका उत्तर देते है शरीर अवच्छेद तो वेदांत कहता है कि आप कैसे मानते हैं आत्मा में उत्पन्न होने पर भी शरीर उसका अवच्छेद इसी प्रकार की हम भी कहते हैं रजत चैतन्य में रहने पर भी इधम उसका अवच्छेद होगा तो जहाँ उपलब्ध होता है वहीं आप लोग मानते हैं शरीर में उपलब्ध होता है इसलिए आप मानते हैं शरीर अवच्छेद इसी प्रकार की पूर्ववर्ती उपलब्ध होता है इसलिए हम भी कहते हैं इदम उसका अवच्छेद बनेगा समान है मूल में यथा न्याय मते आत्मनिष्ठस्य सुखादेह, शरीरनिष्ठत्वेन है तो शरीर में ही उपलम्भ होता है शरीरस्य से अधिकरणता अवच्छेद सुखादि का अधिकरण कौन हुआ शरीर शरीरस्य सुखादी अधिकरणता अवच्छेद सुखादि का अधिकरण कौन हुआ आत्मा हुआ तो सुखादि अधिकरण हो गया आत्मा आत्मा में क्या रहेगा अधिकरणता उसका कौन हो जाएगा शरीर, शरीर। इसलिए शरीर हो गया सुखादि अधिकरणता अवच्छेदक क तो अभी शरीर में क्या आएगा अधिक अवच्छेद तत्व सिद्धांत कहते हैं कि आप लोग जैसा मानते हैं शरीर से सुखादि अधिकरणता अवच्छेद जैसे मानते हैं तथा तो हम लोग भी ऐसे मानते हैं चैतन्य मात्र से रजतम प्रति अनधिष्ठानतया चैतन्य मात्र जो व्यापक चैतन्य हो रजत के प्रति अधिष्ठान नहीं होगा होगा तो सर्वत्र दिखना चाहिए इदम से तद अधिष्ठान तद, तद कहने सेन्न चैतन्य ही उसका अधिष्ठान होगा किसका अभी क्या दिख रहा है रजत तो तद अधिष्ठान रजत अधिष्ठाना इदम अवचिन्न चैतन्य ही रजत का अधिष्ठान बनेगा इसलिए इदम अवच्छिन्न चैतन्यवच्छिन्न चैतन्य ही रजत का अधिष्ठान बना अवच्छेद का तो कौन हुआ अवच्छेद का इदम हुआ इदम अवच्छिन्न चैतन्य हुआ ना तो इदमो अवच्छेद का हो गया अवच्छेद में आएगा तो रजतस्य संसर्ग प्रत्यय उपपद्यते क्योंकि हो गया का में ही उपलब्ध होगा जैसे शरीर में सुख उपलब्ध होता है रजतस्य अच्छा से पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय पूर्ववर्ती जो इदम है उसके साथ संसर्ग होकर इधम रजतम बोल करके कहता है उपपद्य टीका में ब्राह्मण अहम सुखी मम देह सुखी इति एवं शरीर निष्ठत्वेन जब कहता है कि अहम् ब्राह्मण सुखी तो अहम् कहने से भी शरीर को कहता है ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण शरीर में है तो इसलिए अहम् ब्राह्मण सुखी मम देह सुखी एवं शरीर निष्ठत्वेन शरीर में ही सुख का अनुभव करता है देह आत्मनि सुखादि उपलब्धि अवच्छेदक देह अवच्छेद हो गया अवच्छेदक किसका अवच्छेदक हो गया आत्मनि सुखादि उपलब्धि आत्मा में जो सुखादि उपलब्धि होता है उसका अवच्छेदक हो गया देह देहस्य से अवच्छेदक इदमस ष्टियंत इदम का चैतन्य रजताभ्यास्य अवेदकवात् इदम इदम हो अवच्छेदकत्वम अवच्छेद अवच्छेद किसका अवच्छेदक हो जाएगा चैतन्य में जो अध्यास हुआ चैतन्य रजताध्यास्य अव्छेद उक्त प्रत्यय उपपद्यते थे उक्त प्रत्यय अर्थात इदम रजत बोल करके पूर्वर्ती प्रत्यय उपपद्यते मूल में दे दिया रजत से पूर्ववर्ती संसर्ग प्रत्यय उपपद्य थे क्योंकि जो होगा उसी के साथ संबंध होकर के दिखेगा जैसे शरीर में सुख का अनुभव होता है ठीक है मैं, टीका में चैतन्य हुआ कौन सा चैतन्य में इधम अवचिन्न चैतन्य में साक्षी साक्षी चैतन्य में अध्यस्त हुआ कि नहीं हुआ साक्षी नहीं अन्यस्त अभी जो प्रातिभाषिक पदार्थ पहले था, प्राति पदार कहता था प्रातिभाषिक पदार्थ केवल साक्षी वेद्य इंद्रिया निरपेक्ष केवल साक्षी वेद्य कहता था पुर्व पक्षी कहता है कि वो तो इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त हुआ साक्षी में तो अध्यस्त हुआ ही नहीं गे? तो केवल साक्षी वेद्य कैसे कहेंगे गे? तो साक्षी ने अन्यध्यस्त तय तस् केवल साक्षी वेद्यता आगे विराम कट जाएगा कमा कर दे सकते है केवल साक्षी वेद्यता कैसे होगा एक शंका एक अर्थात आक्षेप किया पूर्व पक्षी दूसरा सुखा देव अनन्य वेद्यता सुख जैसे अनन्य वैद्य अनन्य वेद्य अर्थात केवल साक्षी वेद्य दूसरों के द्वारा सुख अर्थात कोई इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता है इसी प्रकार की ये जो रजत है वो भी केवल साक्षी वेद्य हुआ और अनन्य वेद्य अन्य अर्थात इंद्रिया के द्वारा वैद्य नहीं है तो जैसे सुख में ये दोनों चीज है केवलो साक्षी वेद्य और अनन्य वेद्य सुख तो ठीक है साक्षी में अध्यस्त है अंतकरण में है किंतु यहाँ पर रजत को इदम अवच्छिन्न कहकर पूर्ववर्ती कहते हैं वो तो साक्षी चैतन्य में अध्यस्त नहीं है तो नहीं होने से जो साक्षी चैतन्य में अध्यस्त है सुख दुखादि वो केवल साक्षी वेद्य अन्य वेद्य न अन्य वेद्य अन्य अर्थात इंद्रिय वेद्य नहीं है ठीक है ये तो किन्तु पूर्ववर्ती है ये कैसे होगा कथम उपपद्य साम्प्रदाय के उच्च माना किन्तु आपका आचार्य लोग कहे ये है ये केवल साक्षी वैद्य है अन्य वैद्य है ये कैसे कहे है उसको उसके, उसके मूल में कहते हैं है तस् चैतन्य से अभी विषय कौन दिख रहा है उसका रजत वो कहास्त है इदम अवचिन चैतन्य तो विषय चैतन्य भी कौन हो जाएगा चैतन्यवचिन्न चैतन्य चैतन्य विषय चैतन्य है क्योंकि रजत का अधिष्ठान चैतन्य कहने से इदम अवचिन्न चैतन्यूझलिए विषय चैतन्य से का अर्थ हो गया इदम अवच्छिन्न चैतन्य से अर्थात विषय चैतन्य से अर्थात इदम चैतन्य से तद अंतरण उपहित चैतन्य अभिन्नतया अभिज इदम अवच्छिन्न चैतन्य और इदमाकार वृत्ति हुआ है जी। और वृत्ति और विषय और प्रमात्री सब एक होंगे तो सिद्धांत तो तो तो तो कि विषय चैतन्य से तद अंतर तद अर्थात विषय भिशया, विषय आकार जो हुआ अंतकरण वृत्ति अंतकरण उपहित चैतन्य तद अंतकरण अर्थात वृत्ति युक्त अंतकरण इदमाकार वृत्ति उसे उपहित तो हो गया जो चैतन्य अर्थात जो प्रमात्री चैतन्य कहेंगे अभिन्न हो गया जब भी विषय को देखेंगे तो विषय और प्रमाता चैतन्य सब अभिन्न हो जाएंगे अभिन्न होंगे तो बीच में तो प्रमाण चैतन्य आएगा ही आएगा इसलिए तीनों एक हो गए होने से विषय चैतन्य अध्यस्तम चैतन रजतम साक्षिणी अध्यस्तम अर्थात जो विषय चैतन्य अभी वो प्रमात चैतन्य के साथ एक हो गया यहाँ प्रमात्री चैतन्य कहने से साक्षी चैतन्य क्योंकि यहाँ दृष्टा साक्षी है प्रमाता नहीं है इसलिए अभी विषय चैतन्य अर्थात विन्न चैतन्य और साक्षी चैतन्य और बीच में जो रहा रजताकार इदमा कार यह हो करके सब एक हो गए वास्तविक क्या हुआ यहाँ इदम को देखता है रजत को देखता है इदम को प्रमाता देखता है इदम आकार वृद्धि हुआ है रजत को साक्षी और उसके लिए अविद्या हुआ।, हुआ है अर्थात यहाँ दो पैलाल चीज हुआ मतलब समांतर वाला चीज हुआ है इधम भी देखता है रजत भी देखता है इदम के लिए इधम आकार रजत के लिए रजत आकार प्रमात्र इदम को देखने वाला प्रमाता साक्षी का अनुभव करने वाला रजत का अनुभव करने वाला साक्षी वास्तविक यह क्या हुआ तो कहते हैं कि ये प्रमात्री अवचिन्न चैतन्य साक्षी अवच्छिन्न चैतन्य साक्षी अवच्छिन्न चैतन्य था प्रमाण वृत्ति उपहित चैतन्य इसको पहले कहा था जीव साक्षी बोलकर करके दोनो भी ये दोनों अभी एक ही हो गए क्योंकि साक्षी जो इदम वृत्ति उपहित चैतन्य हुआ ये जहाँ है प्रमात्री प्रमाता जो है वो भी वही है अंतकरण में दोनों है इसलिए दोनों एक हो जाते हैं एक हो जाने से इदम अवच्छिन्न चैतन्य को लेकर के इदमातार वृत्ति को लेकर के प्रमात्र अवच्छिन्न चैतन्य जब एक हुए ये प्रमात्री और चिन्न चैतन्य के साथ अभी साक्षी और साक्षी भी एक ही हुआ है क्योंकि देखने वाला नहीं मानता है कि एक प्रमाता है जो इदम को देखता है और एक साक्षी है और रजत को देखता है ऐसे मानता नहीं ऐसा मानेगा तो भ्रम कहाँ है तो अभी तो उसको भ्रम ज्ञान हो रहे हैं तो प्रमाता साक्षी अभी दोनों मिले हुए है क्यों मिले हुए हैं कहीं एक ही पर है तो होने से ये घटना घटता है तो कह दिया कि इदम छिन्न चैतन्य साक्षी चैतन्य दोनों एक हो गए तो इदम अव छिन्न चैतन्य वास्तविक ही उपहित प्रमात्री चैतन्य के साथ एक होता है और प्रमात्री चैतन्य साक्षी चैतन्य के साथ एक हुआ इसलिए पूरा अभी अर्थात प्रक्रिया पूरा सब एक हो गए पंक्ति दिया विषय चैतन्य अर्थात इदम चैतन्य अध्यस्तम अपनी रजोतम अध्यस्तम केवल साक्षी वेद्यम सुखाधि अन्य वेद्यम यह हो जाएगा प्रभाकर कहता है कि रजताकार स्मरण वृत्ति होता है आकार अंतकरण वृत्ति होता है वेदांती भी कहता है रजताकार विद्यावृत्ति होता है और आकार अंतकरण वृत्ति होता है क्रमातृवृत्ति तो प्रभाकर कहेगा वेदांति को हम भी दो ज्ञान कहते हैं आप भी दो ज्ञान कहते हैं किन्तु दोनों को कहते हैं नहीं नहीं ये तो एक ही है क्योंकि दो ज्ञान अगर अलग अलग होगा भ्रम कहेंगे और भ्रम कैसे कहेंगे तो दो ज्ञान अलग अलग वेदांत कहता है कि यद्यपि दो वृत्ति होता है इसको एक ज्ञान कहा जाता है क्यों एक ज्ञान कहा जाएगा कहेगा कि उनका स्थान भी एक है और उसका फलो भी एक है होते है तो दो वृत्ति किन्तु उसका फलो क्या है रजतम कह करके प्रवृत्ति होता है प्रवृत्ति ही ज्ञान का फल हुआ भ्रम का तो ये फल एक हुआ और उसका स्थान एक हुआ होने से माना जाता है कि एक ही ज्ञान तो प्रभाकर कहते हैं कि दो ज्ञान ऐसे तो ये शंकृत को के इत्यादि में कहे है यहाँ वो विचार नहीं दिए हैं अच्छा आगे है। ननु नाम अवच्छेद शरीर निष्ठत्व न उपलम्भ सुखादि का हो गया शरीर और तो शरीर निष्ठा सुख का उपलब्धि भी होती है किंतु न सर्वदा अर्थात शरीरे सुखम इस प्रकार की सर्वदा होता है इस प्रकार की नहीं है नयाय के कहता है नया के शरीर आत्मा को एक मानता है नहीं, नहीं मानता है कभी कभी कहता है कि शरीर सुखम भोगती कभी कभी कहता है कि अहम सुखी अहम सुखी जब कहता है सुखों को कहा मानता है आत्मा में मानता है तो नया कहते है कि सुखादी नाम अवच्छेद होता है न सर्वदा क्यों अहम सुखी इत्यादि आत्म निष्ठत्व उपलम्ब दर्शन कभी आत्मा में सुख न अनुभव होता है तथा तो रजताधर अंत साक्षिणी रजतादी अंत साक्षिणी अध्यस्तत्व अभ्युपगमान अभी रजत भी आपने पहले कह दिए कि साक्षी में अध्यस्त हो गया सब एक होकर के वृत्ति सब एक होकर के होने से जैसे अहम मनुष्य ज्ञान होता है अगर साक्षी में ही रजत अध्यस्त हुआ तो कभी कभी ये ज्ञान भी होना चाहिए अहम मनुष्य इति अहम रजतम क्योंकि साक्षी में देह अध्यस्त है होने से अहम मनुष्य कहता है अहम ब्राह्मण कहता है अध्यस्तों को तादात्म्य कर लेता है अगर साक्षी में रजत भी अध्यस्त हुआ तो भी कहना चाहिए अहम रजतम ये भी कहना चाहिए और अहम सुखी जब कहता है तो जैसे अहम सुखी कहने से अभी मेरे में सुख है अगर मेरे में रजत अध्यस्त है अहम सुखी सुखी का अर्थ हम सुखवान मेरे में सुख अध्यस्त होने से अहम सुखवान् मेरे में रजत अध्यस्त होने से क्या ज्ञान होना चाहिए अहम रजतवान् ये भी होना चाहिए अहम सुखी अहम रजतवा प्रत्यय कदा कूतो नवती ये भी होना चाहिए अगर अध्यस्थ है तो आशंक के मूल में नु साक्षिणी अध्यस्त अहम रजतमित प्रत्यय सै अगर साक्षी में रजत अध्यस्त हो जाएगा तो अहम रजतम ऐसा प्रत्यय हो जाना चाहिए दृष्टान्त अहम सुखी इति वैसे अहम सुखी ज्ञान होता है अहम सुखी इति वी और एक इति है इति यहाँ तो पूर्व पक्षी आय अर्थात अहम सुखी होना चाहिए अहम रजतम होना चाहिए न कि इदम रजतम कभी इधम रजतम हो सकता है जैसे कभी कहता है शरीर सुखम किन्तु कभी कहता है कि मई सुखम इसी प्रकार की कभी इदम रजतम कभी अहम रजतम यह भी होना चाहिए नहीं यत्र उत्तर देता है यत्र यदअ्यास चैतन्य में अगर रज़... सुख का अध्यास हुआ है तस् तनिष्ठ अविद्या प्रयुक्त तनिष्ठत भानम इति नियम पहले दे दिया नहीं संभवती यत्र स जिसमें जो अध्यास हुआ जैसे यहाँ साक्षी में रजत अध्यास आत्मा में सुख अध्यास आत्मा में अगर सुख अध्यास चैतन्य निष्ठ चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्यत्व चैतन्य में जो अविद्या है उसी अविद्या का कार्य हो करके तनिष्ठ तयात वही चैतन्य निष्ठा निष्ठ तयाव भान होगा ऐसा कोई नियम नहीं है अर्थात जहा होगा वहीं भान होगा ऐसा कोई नियम नहीं है यद ये अध्यास तनिष्ठ अविद्या प्रयुक्त तय एवं भानम नहीं संभवते सिद्धांत कहता है नहीं। तो, नहीं। क्यों इस प्रकार नहीं होता है क्योंकि नया को कह दिया कि कभी कभी सुख देह में होता है कभी कभी आत्मा में होता है तो वेदांति उसको कह जाए कि देखिए आप ही स्वयं कहते हैं सुख आत्मा में रहने पर भी कभी कभी शरीर में उपलम्ब होता है इसलिए नियम कहाँ आया कि जो जहाँ उत्पन्न होता है जिस चैतन्य में रहेगा वही अनुभव होगा ऐसा नियम कहाँ रहा कभी शरीर में भी सुख अनुभव हो गया शरीर सुख अनुभव कहता है तो सिद्धांत कहते हैं कि आप ही का तो नियम नहीं रहा सुखा देर घटाधिवत शुद्ध चैतन्य अध्यस्तत्व अपी सुख भी के जैसा शुद्ध चैतन्य में अध्यस्त है अब अच्छे तो, तो खाली मानते हैं सब शुद्ध चैतन्य में ही अध्यस्त है होने, होने पर भी अहम् सुखी इति प्रत्यय दर्शनाथ सुख भी चैतन्य में अध्यस्त है किंतु तो अहम सुखी इस प्रकार की दिखता है तो अहम सुखी तो कहने से नयायिक को कहता है मतलब नयायिक को भी तो कहता है अहम सुखी सिद्धांत तो कहता है कि अहम सुखी तो कहने से यहां भी प्रमाता कहता है कि अहम तो तो तो सुखी सुख तो वास्तविक चैतन्य में अध्यस्थ है चैतन्य में अध्यस्तु भी अभी प्रमाता कैसे कहता है कि अहम सुखी आपको अनुभव हो रहा है अहम सुखी बोल करके वेदांत कहता है कि हमारा मत में अहम सुखी कहने का अर्थ प्रमाता को हो रहा है सुख किंतु अध्यस्त है चैतन्य में है किंतु प्रमाता ये कैसे करें? कि प्रमाता अवच्छेदक अवच्छेदक है तो अवच्छे होने से ये अनुभव होगा कर घटादिवत शुद्ध चैतन्य भी तो अहं सुखी इति प्रत्यय दर्शनाशये मूलम के उच्य नी सुखादी अंतकरण अवचिन्ना चैतन्य निष्ठ ज्ञानं ज्ञान बीच में दिया अंतकरण अवचिन्ना चैतन्य निष्ठ अविद्या कार्य अंतकरण अवचिन्ना चैतन्य उस चैतन्य में जो अविद्या है उस अविद्या का कार्य मतलब कार्यत्व प्रयुक्त अर्थात उस अविद्या का कार्य सुखादि और अहम सुखी ज्ञानम नहीं ये दोनों को नहीं कहता है सिद्धांति अंतकरण अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अद्याख और अहम सुखी ज्ञानम ये दोनों अंतःकरण अवचिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या का कार्य ऐसा ये नहीं है नहीं है तो फिर क्या है सुखादि नाम घटाधिवत शुद्ध चैतन्य एवं अध्याशा घट जैसा शुद्ध चैतन्य में है तो सुख भी सुधा चैतन्य मेरे पहले कहा था रजतो को इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त है और और घट के लिए कहता है ये अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त नहीं है यहाँ कहते है की सुखादि नाम घटाधिपत शुद्ध चैतन्य एवं अध्यास यहाँ एक विचार है कि हम सत्ता तीन मानते हैं एक प्रातिभाषिक सत्ता और एक व्यावहारिक सत्ता जो प्रातिभाषिक सत्ता होता है वो ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान से बाद हो जाता है जो ब्रह्म ज्ञान इतर ज्ञान से बाद होता है तो उसको कहा जाता है कि ये तुला ज्ञान का कार्य है तुला ज्ञान एक होता है मूला ज्ञान जो ब्रह्म का आवरण करेगा और एक तुला ज्ञान जो कुछ अवच्छिन चैतन्य का आवरण करेगा तो जो रजत हुआ ये तुला ज्ञान का कार्य होगा और जे घट जितने व्यावहारिक पदार्थ होंगे व्यावहारिक पदार्थ का नाश मतलब तो उनका न... बाध कब हो जाएगा ब्रह्म ज्ञान होने से और तो ब्रह्म ज्ञान अर्थात मूला ज्ञान को हटाएगा तो जितने व्यावहारिक पदार्थ होते हैं ये मूला ज्ञान का कार्य होते हैं, और जो प्रातिभाषिक पदार्थ होते हैं ये तुला ज्ञान का कार्य होंगे तो इसीलिए रजत जो है वो तुला ज्ञान का कार्य होने से इदम छिन्न चैतन्य में अध्यस्त हुआ घट और सुख ये सब व्यावहारिक पदार्थ ये सब व्यापक चैतन्य में अध्यस्त होंगे इसलिए सिद्धांत यह कहता है कि सुखादिम घटादि अध्यस्त ये अवच्छि चैतन्य में अध्यस्त नहीं क्योंकि ये व्यावहारिक है प्रातभाषी का जो होगा अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त होगा कि जो अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त होगा वो अध्यास निराकरण कब हो जाएगा? जब हमको अवच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान हो जाएगा हमको जब सुवचिन्न चैतन्य का ज्ञान हो जाएगा तब तो हमको निराकरण हो जाएगा सुक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान कब हो जाएगा जब हमको सुगा सु आकार वृत्ति होकर के वो एक अज्ञान को हटाएगा ये कौन सा अज्ञान को हटाएगा सुप्ति अज्ञान को ये तुला ज्ञान तो तुला ज्ञान में अध्यस्थ होंगे प्रातिभाषिक और मूला ज्ञान में अध्यस्थ होंगे व्यावहारिक इसलिए कहते हैं सुखादि नाम घटाधिवत शुद्ध चैतन्य एवं अध्यास अच्छा <laughs> तो ठीक है अभी पूर्व पक्षी कह रहे है कि आप रजत को अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यास कर दिए इनको व्यापक चैतन्य में अध्यास कर दिए और अभी ज्ञान आपको कैसे होता है कहते हैं सब साक्षी के द्वारा होता है सुख भी साक्षी के द्वारा हुआ रजत भी साक्षी के द्वारा ज्ञान हुआ कुछ किन्तु अवच्छिन्न चैतन्य में कुछ व्यापक चैतन्य में आपका नियामक क्या रहा सब अगर साक्षी के द्वारा हुआ सब एक ही चैतन्य में अध्ययत मानना चाहिए था दो चैतन्य में अध्ययत होते हैं किन्तु ज्ञान हुआ साक्षी को घट प्रमाता को ज्ञान हो जाएगा किन्तु रजत जो हुआ और सुख हुआ ये दोनों ही साक्षी को होते हैं किन्तु अध्यय अलग अलग, अलग चैतन्य में हुए ये नियामको अलग अलग हो गया सर पूर्व पक्षी टीका में पूछता है नीचे से तृतीय पंक्ति में तरी घटादे है सुखादे है सुक्ति रूपयादेश तत्त प्रतिथि विषयत्वे पृथक पृथक नियामक उत एकमति अभी अलग अलग हो गया घट एक व्यावहारिक हो गया प्रमाता के द्वारा ज्ञान होगा सुख एक व्यावहारिक हो गया साक्षी के द्वारा ज्ञान होगा सुक्ति रूपया के प्रातिभाषिक हो गया साक्षी के द्वारा ज्ञान होगा तत्त प्रतिथि विषय ऐसे पृथक पृथक नियामक होंगे अथवा एक नियामक होंगे पृथक पृथक होने से गौरव हो जाएगा तो टीका में आगे नाना नियामक अभ्यूपगमे गौरव इसलिए अनुगत एक नियामक स्वीकार उचित इति उत्तर सिद्धांत कहता की तो एक ही होगा मूल में किन्तु यश्य यदा कार अनुभव आहित संस्कार सहकृत अविद्या विषय विशेष्य विषय चाहे घट हो चाहे रजत हो चाहे सुख हो तीन प्रकार के विषय का बात चल रहा है जिसका यदाकार अनुभव आहित संस्कार जिस प्रकार की अनुभव पहले हुआ है उस अनुभव से संस्कार बनेगा आहित आहित स्थापित जन्य अनुभव जन्य संस्कार आहित कार्थ तो जन्य कर सकते हैं आंग उपसर्ग पूर्वक धातु से निष्ठा प्रत्येह होने से ही तो होकर के तो हो गया अर्थात धाधा तो अर्थात स्थापन तो, <laughs> तो यहाँ जन्य जिस प्रकार की अनुभव जन्य संस्कार और संस्कार सहकृत पहले कहा था तो ये रजत तो संस्कार सं... सद्रीचि अविद्या कहा था पहले जिस प्रकार की संस्कार हो करके मतलब जिस प्रकार अनुभव हुआ था उस प्रकार के अनुभव के आधार पर उस प्रकार संस्कार होगा उस संस्कार सहकृत सहकृत्या वो विषय होगा तदाकार अनुभव विषय अनुगत नियामकम अर्थात तो अभी रजत को इदम रजतम कहता है सुख का विषय में अहम सुखी कहता है घट व्यावहारिक है परमात्रि गम्य है उसको अयम घट कहता है इस प्रकार के सब नाना ये क्यों कहता है सिद्धांत कहता है कि नियामक एक पहले जिस प्रकार की अनुभव हुआ था अयम घट अहम सुखी इदम रजतम इस प्रकार के अनुभव उसी प्रकार के संस्कार अभी अविद्या उसी प्रकार के संस्कार के साथ मिला करके अभी का अनुभव उसी प्रकार कराएगा जिस प्रकार के पहले संस्कार उसी प्रकार की नया अनुभव भी इसी प्रकार की आएगा तो एक ही नियामक हो गया इसको आगे और स्पष्ट करते हैं उक्त नियामकम सर्वत्र योजना मूल में तथा इदमाकार अनुभव आहित संस्कार इदमाकार अनुभव हुआ था उससे संस्कार बना उस संस्कार सहकृत अविद्या कार्य होने से घटा दे इदमाकार अनुभव विषय तो अभी कहता है कि अयम घट कभी नहीं कहता है अहम घट क्यूँ उसको अहम घट कहकर कभी अनुभव नहीं हुआ उस प्रकार संस्कार भी नहीं है और अहमाकार अनुभव आहित संस्कार सहित अविद्या्य द्वार जहाँ अहम अनुभव हुआ है उसी प्रकार संस्कार हुआ है वो अविद्यादे अंतकरणादे अहमाकार अनुभव विषय तो अंतकरण अहम अर्थात अहम अस्मि कहेगा अंतकरण को जब अहम मानेगा क्यों अंतकरण को सर्वदा अहमाकार अनुभव भी हुआ है कभी दही हुआ है तो सर्वदा अहम हुआ है अच्छा आगे शरीर इंद्रिया अनुभव संस्कार आहित विद्या कार्य उभय शरीर इंद्रिय को कभी आगे उसको देते हैं शरीर को कभी इदम कहता है कभी अहम कहता है अहम अस्वस्थ कहता है कहता है और इदम शरीरम कभी भी कहता है तो दोनों प्रकार के पहले अनुभव है दोनों प्रकार के संस्कार हुआ अभी दोनों प्रकार की होता है तथा च उभयुभव दिखाते हैं इदम शरीरम अहम देह अहम देह नहीं कहता है अहम ब्राह्मण अहम मनुष्य कहता है ये सभी अनुभव इद... कभी इदम देह कहता है कभी अहम देह कहता है कभी अहम मनुष्य कभी अहम ब्राह्मण और कभी इदम चक्षु इदमाकार और कभी अहम काण वास्तविक चक्षु कान होता है कभी अहम काण कहता है इस प्रकार इदम श्रोत्र अहम बधिर तो ये सब में शरीर और इंद्रिय इत्यादि में कभी इदमाकार भी अनुभव हुआ कभी अहमाकार भी हुआ इसलिए दोनों प्रकार की अभी भी होता है ठीक है में निरुक्त अनुगत नियामक सती ये जो अनुगत नियामक कह दिया जिस प्रकार पहले संस्कार हुआ है उसी प्रकार की अभी फिर अनुभव होगा अयम घट अहम इति इदमाकार अनुभव अहमाकार अनुभवस् कहीं इधमाकार होता है कहीं अहम होता है दोनों अलग अलग स्पष्ट उभय विधाकार अनुभव आवेदयति कहीं तो इधमाकार होता है कहीं अहम होता है कहीं उभयाकार होता है उभयाकार कहा हुआ जैसे इदम शरीरम अहम स्वस्थ इस प्रकार के हो गया उभय जो उध अन का विषय है वहाँ पहले भी कौन है देह इंद्रिया वो पहले भी उभय विध अनुभव करके संस्कार बना है तो उसको पूछेंगे वो जो पूर्व संस्कार हुआ ये कहाँ से आया तो अंतिम में कहा जायेंगे अनादि इसलिए वेदांत कहेंगे अंतिम अनादिनादिकल अनादि ब्रह्म चल रहा है तो फिर प्रश्न करेंगे तो पहली बार कब हुआ क्योंकि अनादि है ना इसलिए पहली बार प्रश्न नहीं आएगा अनादि का जो अन्य दर्शन वाला तो कुछ व्यवस्था नहीं कर सकता है लेकिन वेदांत में तो जैसे सपना अनादि है फिर भी एक शुरू होता शुरू है लेकिन उसके पूर्व कुछ संस्कार नहीं होने फिर भी जैसे ड्रीम शुरू होता है वैसे एक शुरू हो गया कहीं से वेदांतिक लोग अनादि के बारे में प्रश्न करने से कहते माया का सामर्थ्य है माया अनादि है तो आगे कहेंगे कि ये अनादि अगर ये अनादि है तो फिर ये जाएगा क्यों तो ये अनुभव होने से पता चलेगा आपको सामान्य कह देते हैं, ये घटक हो आप पहले नहीं जानते थे कब से नहीं जानते थे इसको तो, तो, तो मैं कभी नहीं जानता था तो अनादि था ये मतलब घटो में जो अज्ञान है वो अनादि था किंतु तो अब देख लिये नाश हुआ कहते हाँ हुआ, हुआ तो ये अनुभव होगा जब तब तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ अनादि होने पर भी ये नहीं रहेगा अर्थात ये अनादि पदार्थ न रहे इसी में हमारा पुरुषार्थ तो है और अनादि क्यों मानेंगे कहते हैं वही मानने से आपका पुरुषार्थ भी साधन होगा क्योंकि उसको अगर आप खोजेंगे उसका मिलेगा ही नहीं उसमें क्यों व्यर्थ श्रम करना है ये कैसे हटेगा उसमें श्रम करके हटा दीजिए बस जब हट जाएगा आपको पता चलेगा कि ये कभी था ही नहीं हो गया। केवल हम मान लिया था तो इसलिए अर्थात जो पुरुषार्थ है उसमें महत्व दीजिए अनादि कह करके माया कह करके वेदांति कहते हैं उस दिशा में ध्यान मत दीजिए तो ये कहने का तात्पर्य शास्त्र का तात्पर्य है आगे टीका इंद्रियो कर अभी हमारा प्रकरण चल रहा था रजत पूर्व पक्षी शाह क्या था कि रजत को भी कभी अहम् रजत अहम रजतवान इस प्रकार की भी होना चाहिए ये हो गया हमारा प्रकरण प्रकृत उसमें योजना प्रकृतिय प्रातिभाषिक रजत प्रमात्री चैतन्य अभिन्न इदम अंश चैतन्य छिन्न चैतन्य वृत्ति होकर के सब अभिन्न हो गए हैं इदम अंश अव छिन्न चैतन्य निष्ठ अविद्या होने <गे> पर भी अर्थात प्रमात्री चैतन्य इदम चैतन्य सब एक हो करके इदम चैतन्य अर्थात साक्षी चैतन्य में रजत आ जाने पर भी अविद्या्य होने पर भी रजतम जतमीति इसी प्रकार की भान होगा यद्यपि साक्षी चैतन्य में अध्यस्त हो गया क्यों होगा कह सत्य स्थलीय इदम अंशाकार अनुभव आहित संस्कार जन जब वो सत्य रजत देखा था तब उसको इदम रूप से देखा था वो संस्कार रहे वही संस्कार के चलते अभी भी इसको इदम बोल करके ही देखेगा यद्यपि अभी वो साक्षी चैतन्य में अध्यस्थ रहे ओम रजतम कहना चाहिए संस्कार रजतम नहीं हुआ है देखा है तो इदम बोल करके देखा संस्कार जन्यवादयता न तो अहम रजतम अहम आकार अनुभव विषयता क्योंकि संस्कार आकार हुआ है अब इसी प्रकार की हुआ टीका में यद्यपि सुक्तिप्यादेह चैतन्य अभिन्न इदम अवचिन्न अवच्च... अंश है श अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ विद्याम अस्थ मूल्मेक उंक्ति के तथा रजतम इत्यादि सत्य रजत स्थल आहित संस्कार ये संस्कार सहकारी कारण हुआ और ये जब संस्कार कहाँ से है इदम रजतम सत्य रजत का ज्ञान जब हुआ था जब और... ज्ञान हुआ था जिसको सत्य रजत का ज्ञान नहीं है मतलब जो रजत अन्यत्र देखा नहीं है वो कह सकता है कि इदम किस रजत बोल करके नहीं कह पाएगा अत तस्माकार अनुभव विषयत्व संस्कार उसी प्रकार था न तो अहमाकार अनुभव विषयत्व भाव जिस प्रकार अनुभव उसी प्रकार की ज्ञान हो आज यहाँ तक ओ शराय मूर्तिदेदा व्यवस्था ओ शांति